अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के बारहवें मंत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा हो रही है इस मंत्र के पूर्वार्ध में अपरा विद्या के विषय विशे, विषयक विचार पूर्वक निर्णय को हेतु के रूप में यानी साधन के रूप में बताया गया है और फिर उसका साध्य यानि फल बताया गया वैराग्य कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद ब्राह्मणोंवेदमायात ये पूर्वार्ध है इसमें ये बताया जा रहा है परीक्षा शब्दित विवेक पूर्वक साध्य साधनात्मक संसार का यथार्थ निर्णय यह साधन है और उसका फल है वैराग्य निर्वेद शब्दित विवेक पूर्वक संसार के यथार्थ स्वरूप का निर्णय होगा तो साध्य साधनात्मक संसार से वैराग्य होता ही हैं इसीलिए यहाँ पर परीक्षलोकान कर्मचितान इतने की व्याख्या करने के बाद इस विचार पूर्वक निर्णय रूप साधन के फल की जिज्ञासा की जा रही है भाष्य में कि परीक्षलोकान किम कुत् उचित यानी लोकन अर्थात लोकशब्दित साध्य साधनात्मक जो संसार इसकी परीक्षा करके विवेकपूर्वक यथार्थ निर्णय प्राप्त करके क्या किया जाए इस निर्णय से क्या प्रयोजन संपन्न होगा कि कुयात ने किम, किम संपादय इससे कौन सा फल प्राप्त होगा इति यानी इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कते उच्य यानी श्रुत्या यथार्थ निर्णयस्य से फलम उच्यते श्रुति के द्वारा इस संसार के यथार्थ निर्णय का फल बताया जाता है निर्वेदम आयात इससे तो निर्वेदम आयात इस वाक्य की व्याख्या की जा रही है उसमें निर्वेदम में निरउपसर्गपूर्वक विध ज्ञाने धातु हैं विदलीभे भी हैं तो इसका अर्थ करते हैं कि निःपूर्वो विधि अत्र वैराग्यार्थे निरउपसर्गपूर्वक विध धातु वैराग्य रूप अर्थ का ज्ञापक है केवल विध धातु का तो अर्थ ज्ञान या लाभ होगा और उसके साथ निरउपसर्ग जोड़ेंगे तो वैराग्य अर्थ होगा तो यहाँ पर मूल मंत्र में केवल वेदम आयात ऐसा विध धातु का मात्र प्रयोग नहीं है निरउपसर्गपूर्वक विध धातु का प्रयोग है तो वह निरुपसर्ग पूर्वक विध धातु वैराग्य रूप अर्थ को बताएगा तो निर्वेदम शब्द का अर्थ निकलेगा वैराग्य और आयात शब्द का अर्थ है आंग सर्वपूर्वक या प्रापणे धातु है तो उसका अर्थ हो जाएगा प्राप्त करें आसमतात का मतलब संपूर्ण संसार विषयक वैराग्य प्राप्त करें उसका ये साधन है संपूर्ण संसार के विवेकपूर्वक यथार्थ निर्णय का फल है कि वैराग्य प्राप्त होगा जो वैराग्य प्राप्त करना चाहता जैसे मैत्रेय को याज्ञवल के जी ने कहा कि अमृतत्व कामे न आत्मा द्रष्टव्य जो अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता है उसे आत्मदर्शन प्राप्त करना चाहिए आत्मदर्शन से अमृतत्व की प्राप्ति होगी जो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है तो दर्श पूर्णमाशाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि श्रुतियाँ बताती हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दर्श पूर्णमासादी कर्म करो तो आपका अभिष्ट स्वर्ग प्राप्त होगा मुमुक्ष को श्रुति कहती हैं कि आत्मज्ञ आत्मज्ञान प्राप्त करो तो आपका अभिष्ट जो मोक्ष हैं वह प्राप्त होगा मुमुक्ष सुना आत्मा द्रष्टव्य ऐसे वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं यदि तो वैराग्य प्राप्ति का साधन है परीक्षा संसार की और वो परीक्षा है विवेक विवेकपूर्वक वास्तविक निश्चय तो उस निश्चय से वैराग्य प्राप्त करें यह अर्थ निकलेगा हाँ तो जैसे स्वर्ग कामों ये जय त अर्थ निकलता है कि यागरूप साधन से अपने अभिष्ट को प्राप्त करे तो याग रूप साधन होगा यदि तो अभिष्ट प्राप्त होगा ही तो साधन होना चाहिए ना तो यहाँ मुख्य विधेय हैं वो विवेक विवेक विधेय हैं तो इसलिए आ, आयात शब्द का प्रयोग है ना यानी प्राप्त करें तो विवेक वीवे, विवेक पूर्वक निर्णय से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा संपादित तो वैराग्य का विधान नहीं है विधान है विवेक पूर्वक निर्णय का विवेक का परीक्षा का तो परीक्षा प्राप्त तो उससे जो है वैराग्य प्राप्त होगा जैसे आत्मदर्शन अमृतत्व प्राप्यात ये आत्मावारे द्रष्टव्य अमृतत्व कामे न का निकलता तो मुमुक्षु को चाहिए कि आत्मदर्शन से अमृतत्व प्राप्त करें अपने अभिष्ट अमृतत्व को प्राप्त करें यदि अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा है तो अमृतत्व अपने अभिष्ट अमृतत्व की प्राप्ति आत्मदर्शन से करें का मतलब वहाँ है आत्मदर्शन है ऐसे ही यहाँ पर वैराग्य प्राप्त काम मनुष्य को चाहिए कि वह संसार की परीक्षा करें ये अर्थ निकलेगा परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात का वाक्यार्थ निकलेगा वैराग्य प्राप्त काम मनुष्य क्या करें कि वैराग्य की प्राप्ति के लिए संसार का निर्णय करें संसार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लें तो उसका फल मिलेगा ही वैराग्य होगा ही तो निर्वेदम ये प्रतिग्रहण हुआ उसका अर्थ करते हैं निःपूर्वो विधि रत्र वैराग्यार्थे और आयात वैराग्यम आयात यानि कुरियात इतिए वैराग्य प्राप्त करें परीक्षा करके इसलिए परीक्षा का फल बताया जा रहा है वैराग्य को वैराग्य का प्रकार बताते हैं स वैराग्य प्रकारः प्रदर्शते तो वैराग्य का प्रकार यानी जिससे वैराग्य प्राप्त हो उस परीक्षा का प्रकार बताया जा रहा है ऐसा विचार करें कि नास्ति अकृत एक वाक्य है यह पद का अध्यय करना है तो अर्थ निकलेगा यह यानि अस्विन संसारे नास्ति कस्चिद अपि अकृत पदार्थ अकृत का है नित्य तो ये जो अपरा विद्या विषय भूत साध्य साधनात्मक संसार है इस संसार में कस्चित अपि यानी कोई भी अकृत पदार्थ नहीं है नित्य पदार्थ नहीं है सब में अनित्यता रूप दोष हैं कहते क्यों नित्य नहीं है कोई भी पदार्थ संसार में तो इसमें हेतु बताते हैं कि सर्व सर्व ही लोका कर्मचिता ही यानी अस्मात्णा सर्वे एवलोका जितने भी लोक हैं वे सब के सब कर्मचित हैं सभी कर्मचित हैं चित शब्द का अर्थ है प्राप्त कार्य कर्म का कार्य है संसार कर्म कार्य होने से यतकम तद अनित्यम एक व्यापति है ये कर्मचितत्व व्याप्य है अनित्य तो व्यापक है धुआ व्याप्य है वन व्यापक है और ये नियम होता है कि व्याप्य वहाँ नहीं रहता जहाँ उसका व्यापक नहीं होगा वन ही जहाँ नहीं होगा वहां वन्नी का व्याप्य धुआ नहीं रहेगा ऐसे कर्मचितत्व व्याप्य है यदि तो वहां नहीं रह पाएगा जहां उसका व्यापक अनित्यत्व नहीं है और जहां अनित्यत्व रूप व्यापक रहेगा जहां वनि रहेगा वहीं धुआं रह सकता है व्यापक को छोड़कर के व्याप्य नहीं रहता तो अनित्यत्व यदि संसार में न हो तो वहाँ कर्मचितत्व नहीं रह पाएगा क्योंकि अनित्यत्व का वो व्याप्य है जैसे अग्नि का व्याप्य है धुआ वो जहाँ अग्नि होगा वहीं रहेगा ऐसे संसार में कर्मचितत्व यदि हैं तो संसार में रहने वाला कर्मचितत्व ही बता रहा है कि संसार अनित्य है जैसे जहां धुआं रह रहा है वो धुआँ का रहना ही ये ज्ञापन करता है कि उस स्थान में अग्नि है बिना अग्नि के धुआं नहीं होता ऐसे बिना अनित्यत्व के कर्मचितत्व तो नहीं रहता और संसार की हर एक वस्तु कर्मचित है का अर्थ है अनित्य है व्याप्य से युक्त है तो व्यापक उसमें रहेगा ही इस दृष्टि से कहा कि सर्वे एवं लोका कर्मचिता ही अन्यस्मात्णा सर्वे एवं लोका कर्मचिता और कर्मचित होने से यानी कर्म का कार्य होने से अनित्य है ये आगे कहते हैं कि कर्म कृतत्वाच्य अनित्या तो कर्म कृत यानी कर्म का कार्य होने से कर्मफल होने से कर्मकृत कहा जाता है कर्मफल को कर्म कृतत्व का अर्थ निकलेगा कर्मफलत्व तो समस्त लोक में कर्म फलत्व होने से कर्म-फलत्व का व्यापक अनित्व भी जरूर रहेगा इसलिए सर्वे लोका अनित्या क्यों तो कर्म-कृतत्वात, कर्मकृतत्वात्थ कर्म-फलत्वात। इसलिए यह अभिप्राय निकलेगा नास्ती अकृत इस वाक्य का मूल मंत्रस्थ जो ये वाक्य है ना नास्ति अकृत इसका अभिप्रेत अर्थ बताया जा रहा है कि नित्य किंचित इति अभिप्राय संसार में कोई भी वस्तु नित अनित्य है ही नहीं ये अभिप्राय निकला अपरा विद्या का जो विषय है वह अनित्य ही है तो कर्म अन्य साधन यानी लौकिक वैदिक चाहे लौकिक कर्म हो या वैदिक कर्म हो वो सारा का सारा कर्म अनित्य। जो पदार्थ है संसार है उसी का साधन है तो सर्व कर्म अन्य साधन और यस्मात् यस्मा चतुर्विधम एवस कर्म कार्य कर्म कार्य यानी कर्म कर्मफल तो जो भी कर्म फल है वो सब का सब चार में ही अंतर्भूत होता है यानी चार ही प्रकार का है चार ही प्रकार कर्मफल के हैं वे चार प्रकार हैं उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य वा न वत परम कर्मणु विशेषो अस्ति। तो उत्पाद्य आप्य यानी प्राप्य और संस्कार्य तथा विकार्य इन चार प्रकार के कर्म कार्य को छोड़कर के अन्य कोई पांचवा प्रकार कर्मफल का नहीं होता जो भी कर्मफल होगा इन चार में से किसी न किसी में निहित होगा अंतर्भूत होगा तो इन चार प्रकार के कर्मफल का जो अभिप्सु होगा प्राप्त करने की इच्छा वाला होगा उसे तो माना जाएगा कर्मफलार्थी और जो इन चार प्रकार के कर्म कर्मफल में से किसी भी प्रकार का फल नहीं चाहता अपितु इससे विपरीत अर्थ को चाहता है उसे कर्मफलार्थी नहीं माना जाएगा और ये मुमुक्षु ऐसा विचार करें जैसे बृहदारण्य में बताया किम प्रजया करिष्यामो। ये शानो अयम आत्मा अयन लोक तो हम तो आत्मलोक चाहते हैं और वह आत्मलोक उत्पाद्य प्राप्य संस्कार्य या विकार्य चार प्रकार के कर्मफल में से एक भी प्रकार का नहीं है आत्मलोक और जो उत्पाद्यादि अन्यतम रूप नहीं हैं ऐसे आत्मलोक को चाहने वाले हम जो इन चार प्रकार के कर्म फल में से किसी न किसी के प्राप्ति के साधन अपरा विद्या के विषयभूत भूत प्रजाकर्म तथा विद्या शब्दित उपासना से क्या प्राप्त करेंगे तो किम शब्द आक्षेपार्थ में है किम प्रजया करीष्याम का मतलब लोक त्रय के प्रापक साधनों से हम क्या प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि इन लोक त्रय में से किसी की भी हमें अपेक्षा नहीं है इच्छा नहीं है प्राप्त करने की हम तो इनसे विलक्षण आत्मलोक चाहते हैं और आत्मलोक प्राप्ति कराने का सामर्थ्य इनमें नहीं है ये तो केवल इन चार प्रकार का कर्म फल मात्र प्राप्त करा सकते हैं और हमें इनमें से कोई नहीं चाहिए यही प्रकार बताया जा रहा वैराग्य का यानी वैराग्य निष्पादक परीक्षा का कि अहंच नित्येना अमृतेन अभयेन कूटस्थेन अचलेना ध्रुवेण अर्थेना अर्थी तद विपरीन पुरानी पुस्तक में एक त अधिक छपा हुआ है नहीं में सुधारा होगा तो तद्विपरीन ऐसा होना चाहिए तो अहम अर्थी मैं अर्थी हूं अर्थी का अर्थ होता है अर्थ को चाहने वाला अर्थी। अर्थ अर्थ यानी पुरुषार्थ और चार प्रकार के पुरुषार्थों में से तीन पुरुषार्थ तो हैं अपराविद्या के विषय धर्म अर्थ काम इन चार तीन पुरुषार्थों का अर्थ ही नहीं हो इसलिए अर्थी शब्द में अर्थ शब्द से लेना चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष मोक्ष का ही दूसरा नाम है ओ ब्रह्म ब्रह्म भाव मोक्ष कहा जाता है न परमात्मा आत्मलोक ईशानो अयमात्मा अयन लोक इसमें आत्मलोक शब्द से चतुर्थ पुरुषार्थ को कहा है तो अहम अर्थी मैं अज्ञानी हूँ तो अर्थी जरूर हूँ अर्थी का मतलब पुरुषार्थ की इच्छा करने वाला पुरुषार्थ को प्राप्त करने की इच्छा वाला जरूर हूँ लेकिन पहले तीन पुरुषार्थ जो संसार अंत पाती हैं उनका अर्थी नहीं हूं चतुर्थ पुरुषार्थी हूँ चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष और उसको चाहने वाला हूँ का मतलब मुमुक्षु हूँ अहं चर्थी का अर्थ निकलेगा अहं मुमुक्षु अर्थी शब्द से लेना मुमुक्षु को आप अर्थी हैं यानी मुमुक्षु हैं ये कैसे ज्ञापित हो रहा है तो कहते है, हम जिस अर्थ को चाहते हैं वह अर्थ मोक्ष है हमारी चाह का विषय मोक्ष ही है इसे स्पष्ट करने के लिए ये कूटस्थेन अर्थेना का विशेषण है मैं उस अर्थ से अर्थी हूँ मैंने उस पुरुषार्थ का अभिप्सु प्रेपसु हूँ प्राप्त करना चाहता हूँ उस पुरुषार्थ को जो कूटस्थ है कूटस्थे न अर्थे न जितने भी तृतीयांत पद हैं न कूटस्थ क्या नित्य न पहले हैं फिर है अमृते न अभयन कूटस्थे न अचले न ध्रुवे न ये छे विशेषण है अर्थेन के ये छ विशेषण तीन पुरुषार्थ से चतुर्थ पुरुषार्थ को अलग करके दिखाते हैं विलक्षण करके बताते हैं अहम नित्य अर्थेन अर्थी तो धर्म रूप पुरुषार्थ अर्थ रूप पुरुषार्थ कामरूप पुरुषार्थ अनित्य है और मैं नित्य पुरुषार्थ चाहता हूँ अर्थ है न तृतीयांत से भी वो पुरुषार्थ को लेना तो नित्य न पुरुषार्थ है न अहम अर्थी ही मतलब नित्य पुरुषार्थ को चाहने वाला मैं हूँ अज्ञान हूँ तो चाह जरूर मेरे अंदर भी है लेकिन मेरे अंदर अनित्य पुरुषार्थ की चाह नहीं है नित्य पुरुषार्थ की चाह है तो नित्य न अर्थे न पुरुषार्थे न अहम अर्थी और अमृतन तो अमृतन तो अमृत रूप तो नित्य से लेना अनादि अजन्मा और अमृत से लेना अंतिम जो विकार हैं विनाश उससे रहित है ना और अभय ना तो जो भय रहित पुरुषार्थ हैं धर्म में भी द्वैत होने से द्वितीय भयम भवती ये तीनों पुरुषार्थ द्वैत अंतपाति होने से भयग्रस्त हैं और अभय है अद्वैत रूप चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष इसलिए अभय न भय तथा भय साधन से रहित जो पुरुषार्थ हैं वो है मोक्ष और उससे मैं अर्थी हूँ उसे चाहने वाला हूँ हाँ हाँ तो अभय ना और तो नूटस्थ अर्थ कूटस्थ कहा जाता है परिणाम रूप जो विकार हैं उससे रहित तो टीका में टीकाकार लिखते हैं कूटस्थे न परिणाम रहित जो परिणामी नहीं है तो आत्मा निरवय होने से परिणामी नहीं है सावयव वस्तु का ही परिणाम होता है और आत्मा निरवयव है इसलिए अपरिणामी है इसलिए कूटस्थेना का अर्थ निकलेगा अपरिणामी ना अर्थे अहम अर्थी और अचले न का मतलब जिसमें स्पन्धन भी नहीं है प्राण आदि में स्पंदन है क्रिया है तो जो निष्पन्द हैं वो हैं मेरे प्राप्ति की इच्छा का विषय उसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ निष्पंद वस्तु को और अचल हुआ वो और ध्रुवेण कार्थ है जिसमें कोई प्रयत्न रूप क्रिया भी नहीं होती है उसे आप्त काम होने से आप्त काम को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता सब कुछ उसे प्राप्त ही है और जो अनाप्त काम है उसे अनाप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है इसलिए ध्रुवेण का अर्थ करते हैं टीकाकार कि प्रयत्न रहित न तो प्रयत्न रहित तो जो अर्थ है उससे मैं अर्थी हूँ तो ये जो छह विशेषण हुए नित्यम नित्य से लेकर के ध्रुवेण तक ये बताते हैं कि मोक्षरूप पुरुषार्थ से पुरुषार्थ का मैं अर्थी हूँ यानी मोमुक्ष हूँ और मोक्ष को चाहने वाला जो मैं हूँ वह संसार में तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो ये विशेषण उसमें घट सके मात्रे विशेषण घटते हैं आत्मलोक में ही आत्मलोक में नहीं मोक्ष में ही चतुर्थ पुरुषार्थ में ही और चतुर्थ पुरुषार्थ संसार अंतपाती नहीं है इसलिए कहते हैं ओ जिस अर्थ को मैं चाहता हूँ मेरे चाह का विषय जो है वो तो कैसा है संसार से विपरीत है इसलिए तद विपरीत नद विपरीत में तत् शब्द से लीजिए कर्म कार्य को अच्छा न है क्या यहाँ त तो छपा है तो न तद विपरीत एना ऐसा लगाइए न तद विपरीत अर्थी इसमें त है और न है यदि तो ठीक अर्थी के बाद में और के पहले हाँ न तद विपरीत में न ठीक है तो न तो तद विपरीत तो तद विपरीत एना में तत् लेना पड़ेगा फिर ये नित्यादि और नित्यादि विशेषणों से विशिष्ट जो अर्थ हैं मोक्ष और उससे विपरीत वो हो गया उत्पाद्यादि रूप कर्म कार्य और उससे उसका मैं अर्थ ही नहीं हूँ हाँ कर्मफल अर्थ ही नहीं हूँ तद विपरीत है मोक्ष से विपरीत कर्मफल और उस कर्मफल को चाहने वाला मैं नहीं हूँ जिस कारण से तो वैराग्य का प्रकार ये हुआ कि मुझे तो मोक्ष चाहिए जो कर्म का फल नहीं है तो फिर नास्ती अकृत कृत्य न तो, तो कृत्य में किम शब्द का आधार करिए तो किम कृत्य तो मुझे कृत शब्दित कर्म से क्या लेना देना है जो मोक्ष को चाहने वाला मैं हूं वहां है किम प्रजा करिष्यामा। वहां प्रजा शब्द उपलक्षण है कर्म और विद्या का यहां कृत्यन है तो कृत्यन को उपलक्षण मानना लोकत्रय के प्रापक अन्य जो दो साधन है कर्म से अतिरिक्त प्रजा और विद्या विद्याने उपासना तो कृतेन का अर्थ निकलेगा लोकत्रापक प्रजा कर्म तथा विद्या से किम यानी मुझे क्या लेना देना है मेरा जो प्रयोजन है मोक्ष वो तो इनसे सिद्ध होने वाला नहीं है इन तीन साधनों में से कोई भी साधन मोक्ष नहीं दिला सकता वो तो इस लोक का या स्वर्ग लोक का या तो लोक का प्रापक होगा और मैं चाहता हूं मुक्त होना लोक आदि तो प्राप्य है ना इसलिए कर्मफल है अनित्य है संयोगा विप्रयोगांत होता है प्राप्त होगा तो कभी न कभी वो हम हमसे हट भी जाएगा प्राप्ति तो संयोग है ना तो संयोग का पर्यवसान वियोग में होता है तो इसलिए कहते हैं आगे कि अतः अतः का अर्थ है मुमुक्षुत्वात् मम मेरे में मुमुक्षुत्व होने से मोक्षार्थित्व होने से किम कृतेन न कर्मणा तो जो कर्म मुझे अपना अभिष्ट मोक्ष नहीं दे सकता उस कर्म से किम मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा किम शब्दाक्ष में उत्तर मिलेगा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तो किम कृतें न कर्मणा कर्मणा का विशेषण है कि आयास बहुल न अनर्थ साधने न अनर्थ है संसार और अनर्थ जो संसार दुख बहुल जो संसार अनर्थ कहते दुख को और दुख बहुल ये संसार होने से संसार को भी अनर्थ कहा जा रहा तो अनर्थे न अनर्थ साधने न यानि दुख बहुल संसार साधने न कर्मणा मम किम सात मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा इत्तेवम ऐसा विचार करके निर्विणों जो वैराग्य को प्राप्त हुआ वह क्या करे निर्विन्न का अर्थ है विरक्त वैराग्य प्राप्त कर लिया जिसने इतवं निर्विन्न यानी इस प्रकार के विचार से जो अपरा विद्या के विषय मात्र से वैराग्य प्राप्त कर चुका विरक्त हो चुका उसे क्या चाहिए फिर तो उसे अभिष्ट जो मोक्ष है नित्य अमृत अविनाशी कूटस्थ ध्रुव अचल जो अर्थ है मोक्ष उसकी प्राप्ति होगी जो नित्य अमृत और अविनाशी कूटस्थ अचल ध्रुव वस्तु है उसके ज्ञान से मात्र वो तो आत्मा ही है ना आत्मा यानी स्वयं है, और स्वयं तो स्वयं को प्राप्त ही है और तब भी अप्राप्त सा महसूस हो रहा है यदि तो स्वयं की अप्राप्ति यदि लग रही है तो नित्य प्राप्त होता हुआ भी स्वयं अप्राप्त सा लग रहा है तो मात्र वो भ्रांति है भ्रांति से प्रतीत हो रहा है ऐसा तो उस भ्रांति की निवृत्ति मात्र ही नित्य प्राप्त की प्राप्ति है नित्य प्राप्त को अप्राप्त सा दिखाने वाली जो भ्रांति अविद्या उस अविद्या की निवृत्ति और वो किससे होगी वो जो नित्य प्राप्त है हमारा स्वरूप ही है नित्य अमृत अभय कूटस्थ अचल ध्रुव आत्मा है यानी हमारा अपना स्वरूप है उसका मैं के रूप में ज्ञान से मैं के रूप से ज्ञान होगा तो उसकी प्राप्ति होगी का मतलब प्राप्ति का अर्थ है अप्राप्ति की जो भ्रांति है वो मिट जाएगी तो प्राप्त ही है मैं के रूप में स्फुरी होगा तो उस नित्य अमृत अभय स्वरूप का मैं के रूप में ज्ञान कैसे प्राप्त होगा तो कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर तद स गुरुम एवाभिगछे इसमें तत्शब्द से लिया जा रहा है जिस अर्थ को प्राप्त करना चाहता है मुमोक्षु मोक्ष को मोक्ष यानी ब्रह्म को और ब्रह्म है स्वयं स्वरूप और उसे प्राप्त करना चाहता है तो उसकी प्राप्ति होगी उसका ज्ञान ही नित्य प्राप्त की प्राप्ति उसकी अनुभूति ही होती है उद्बोधन में महाराज श्रीजी ने लिखा है कि नित्य प्राप्त की प्राप्ति उसकी अनुभूति ही है तो वो अनुभूति प्राप्त करने के लिए उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवं अभिगछेत उसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं कि निर्विणु इतव निर्विन्न ये अभय शिव अकृत नित्य पदम यद्विज्ञाथम तो तद्विज्ञाथम इसमें जो तत् सर्वनाम है इसके द्वारा परामृष्ट अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है भाष्कर भगवान ने अभयम जो अभय है अभय में भय शब्द का अर्थ है दुख भय तथा भय का हेतु तो भय है। विभेति अस्मात्ति भयम ऐसी उत्पत्ति भय शब्द की करते हैं तो उसका अर्थ निकलेगा भय का कारण और भाव अर्थ में प्रत्यय करते हैं तो भय का अर्थ निकलेगा भय तो दोनों को भी लेना भय तथा भय का कारण भय का कारण है अज्ञान और वो जहाँ नहीं हैं भय तथा भय का कारण जहाँ पर नहीं है उसे कहा जाएगा अभय नास्ती भयम् यत्र तत् अभयम् जिसमें भय नहीं हैं अभय यानी भय तथा भय का कारण दोनों भी जहाँ नहीं हैं तो भय का कारण है अज्ञान और अज्ञान का कार्य है भय ये दोनों भी अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य भय स्वरूप में नहीं है अज्ञान का वस्तुतः परमार्थ स्वरूपात्मक जो अधिष्ठान है उसके साथ संसर्ग नहीं है अध्यस्थ अज्ञान भी अध्यस्थ की वास्तविक सत्ता अधिष्ठान से अलग नहीं होती और अधिष्ठान के साथ उसका संबंध भी कल्पित होता है क्योंकि वास्तविक संबंध तो समान सत्ता के दो पदार्थों में होता है तो आत्मा तो ब्रह्म तो पारमार्थिक सत्ता वाला है और अज्ञान व्यावहारिक सत्ता कहो या प्रातिभाषिक सत्ता कहो वो है उसकी तो विषम सत्ता के दो पदार्थ होने से दोनों में वस्तुतः संबंध नहीं बनेगा तो आत्मा अज्ञान तथा अज्ञान के कार्य भय से वस्तुतः असंश्लिष्ट हैं असंगो ही अयम पुरुष हैं असंग है अभय है और शिवम यानी सुख रूपम तो जो भय तथा भय के कारण से रहित आत्मवस्तु है वह कोई आनंद रूप नहीं है ऐसी बात नहीं उसमें वो से आनंद स्वरूप है शिव है अर्थ है सुखस्वरूप है इसलिए उपादेय होगी और अनित्य नहीं है वो इसलिए कहते अकृतम नित्यम अकृतम कार्थे अर्थ है कर्म कार्य नहीं है तो कर्म कार्य न होने से उत्पाद्य प्राप्य संस्कार्य विकार्य अन्यतम रूप न होने से अकृतम का है अकृतत्वात नित्यम वो नित्य है ऐसा जो पद है यानी स्वरूप है पद्यते ज्ञाएते यदम इस व्युत्पत्ति के अनुसार पदम शब्द का अर्थ निकलेगा स्वरूपम तद्विष्णु परमम पदम करके जो कहा है वह पद यानी स्वरूप ऐसा जो स्वरूप है उसे तद्विज्ञाथम स गुरुमे वा भी गेत तो इसमें तत्शब्द से लेना है तद्विज्ञानार्थम में जो तत् है ना वो तत शब्द इसी स्वरूप का परामर्शक है जो अभय है शिव हैं अकृत हैं नित्य हैं उस स्वरूप का परामर्शक है तद्विज्ञानार्थम में में शब्द और विज्ञान शब्द का अर्थ करते हैं विज्ञानार्थम का तत् शब्द का अर्थ बता दिया तो विशेषेण अधिगमाथम विज्ञानार्थम का अर्थ कर दिया तो विशेष रूप से उसका अधिगम हो जाए तो विशेष रूप से अधिगम है प्रत्येक अभिन्नतया अधिगम मैं के रूप में साक्षात्कार स्वभिन्नतया अनुभव नहीं अधिगम है अनुभव विज्ञान और वो कैसा हो तो वी उपसर्ग लगा करके बताया जा रहा है विशेष रूप से वो विशेष रूप है मैं के रूप में <coughs> वो अब अभय शिव अकृत नित्य स्वरूप मेरे से अलग कोई सातवें आसमान में अल्लाह के रूप में नहीं है अभी तो मैं हूँ ऐसा ये अधिगम विशेष रूप से अधिगम है विज्ञान पदार्थ है उसका मैं के रूप में ज्ञान तो तद् विज्ञान तद्विज्ञाथम अधिगम अधिगमार्थम स यानी जो परीक्षा पूर्वक वैराग्य प्राप्त कर चुका है साधक जिज्ञासु उसे स ये सर्वनाम ग्रहण कर रहा है इसलिए स निर्विन्नो ब्राह्मण तो निर्विन्न यानि विरक्त ब्राह्मण को क्या चाहिए तो गुरुम एव अभिगच्छेत गुरुम एव यानि आचार्यम गुरुम एव आचार्यम आचार्य शमदमादिपन्नम अभिगच्छेत तो आचार्य गुरुम का कर दिया आचार्यम और आचार्य कैसे तो श, शाम दम दयादि से जो संपन्न ये दैवी गुणों से संपन्न जो आचार्य हैं ऐसे आचार्य को शरण जाए अभिगछित उनके उपसन्न हो जाए तो गुरु गुरुम एव इसमें एवकार का व्यावर्त्य बता रहे हैं कि शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्रेन ब्रह्मज्ञान्वेषण न इति कुत गुरुम इति अवधारण रूपी जो अवधारण है अवधारणार्थक ये बता रहा है कि शास्त्रज्ञ स्वयं हैं जो वेदांग हैं छकरणादि इनका अध्ययन कर चुका है और उपनिषदों के अर्थ को समझने में समर्थ हैं व्याकरणादि का अच्छी तरह से ज्ञान होने से जैसे भाषा किसी भी भाषा का व्याकरण जानते हैं ग्रामर जानते हैं तो उस भाषा में लिखी हुई जो पुस्तक हैं या समाचार पत्र हैं उसे पढ़ने के लिए किसी के पास जाना थोड़ा ही पड़ता है समझने के लिए स्वयं समझ लेते हैं कि ये ये समाचार है पुस्तक में ये ये लिखा हुआ है ऐसे छः वेदांगों का अभिज्ञ व्यक्ति भी स्वयं उपनिषदों का अपने बुद्धि से ही विचार यदि करता है तो उसे तद नहीं होगा विशेष रूप से अधिगम नहीं हो पाएगा अभिन्न तया उस अभय शिव वस्तु का मैं के रूप में साक्षात्कार नहीं हो पाएगा अनुभव नहीं हो पाएगा ये एवकार बता रहा है इसलिए लिखते हैं कि शास्त्रज्ञोपी वह विरक्त ब्राह्मण शास्त्र संपन्न होने पर भी शास्त्र का अर्थ जानता भी है शब्दार्थ तो भी कहते हैं ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञान्वेषणम न कुरिया अपने आप उपनिषदों को ग्रहण करके आत्मा का अन्वेषण ब्रह्मानुभूति के लिए न करें ये एवकार बता रहा है और इस का महत्व नारद जी जानते हैं इसलिए नारद जी को सनत कुमार जी ने पूछा कि जिस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे पास आए हो उस आत्मा के विषय में क्या जानकारी है थोड़ा अपनी जानकारी बताइए पहले तो गिनाया उन्होंने सब चारों वेद छह वेदांग और सभी विद्याएं। सभी व कलाएँ आदि के ज्ञाता हैं वो बताए ये सब जानता हूँ लेकिन आप कहोगे कि ये सब जानते हो वेद भी तो वेद के अंतपाती उपनिषदों का अर्थ ही तो आत्मा है तो उसको भी जानते होंगे फिर मेरे पास आत्मज्ञान के लिए क्यों आए हो ये प्रश्न करने का अवसर ही सनत कुमार जी को नहीं देते नारद जी स्वयं कहते हैं कि सोहम भगो मंत्र एव मैं तो मंत्रविद हूँ यानी शब्दार्थ ज्ञान मुझे हैं इन सब का जित जितनों को मैंने बताया इन सब का कोई शब्दार्थ समझना चाहता है तो मेरे से समझ ले मैं उसे समझा सकता हूँ नाराज जी कहते हैं लेकिन जो अभिप्रेत अर्थ हैं उपलक्षित होने वाला अर्थ है उपनिषदों के शब्दों से वो मुझे मालूम नहीं है उपनिषदों से उपलक्षित होने वाला अर्थ है कि वो मैं हूँ जो अब है शिव अकृत नित्य स्वरूप हैं तत्पदार्थ हैं वह मैं हूँ ये है उपनिषदों का अभिप्रेत अर्थ परम तात्पर्य विषयभूत अर्थ वो है आत्मा और उसका मुझे ज्ञान नहीं है मैं तो मंत्रवित हूँ शब्दार्थ को जानता हूँ लेकिन अभिप्रेत अर्थ उपनिषदों का ज्ञान कांड का मुझे नहीं है तो कैसे निश्चय किया आपको आपने कि अभिप्रेत अर्थ का बोध नहीं है करके तो कहा कि मैंने आप जैसे महापुरुषों से सुन रखा है कि तरत ही शोकम आत्मज्ञ को शोक नहीं होता और मुझे जब मेरे सामने शोकाकुल करने वाली परिस्थिति आती है तो शोक होता है शोक होता है का अर्थ है शोक निवृत्ति का साधन भूत आत्मानुभूति मुझे नहीं है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध मुझे नहीं है मैं उससे वंचित हूँ वही प्राप्त करने के लिए आया हूँ आप, आपके पास वो ज्ञान मुझे कराइए ये इसके लिए योकार हैं तो ये कहा कि शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्र ब्रह्मज्ञाव न इति गुरुम कुरियात इति अवधारण फल और शब्द से ग्राह्य जो विरक्त ब्राह्मण है उसका एक विशेषण शास्त्र बताता है समित पानी तो समित पानी का अर्थ करते हैं भस्कर भगवान समित भार गृहित हस्त तो समित भार गृहित हस्त का भी अर्थ करते हैं टीकाकार कि समित पानी इति विनयोपलक्षण समितपानी यह विनय उपलक्षण है विनय उपलक्षण है का अर्थ है टिप्पणी में टिप्पणी लिखते हैं समितपानी शब्द से विनय को क्यों लेना है कहते इसलिए कि सन्यासी संन्यासी हो समिधाम अनुपयोगात आह समित पानी इति विनियोग उपलक्षणम यदि समित पानी में समित शब्द का अर्थ सीधे सीधे समिधाएँ ही करते हैं हैं यज्ञ में उपयोगी काष्ठ और जो सन्यासी हैं वह तो अग्नि का परित्याग कर चुका है इसलिए सन्यासी गुरु को जब हवनादि ही नहीं करने हैं तो उसके लिए समिधा उपयोगी नहीं है और इधर ये विरक्त है तो क्या लेकर के जाएगा फिर तो इसलिए समित पानी को समझना विनय से संपन्न होकर के जाओ। अपने वैराग्य का अभिमानी बन कर के न जाए ये इंद्र विरोचन बृहस्पति के पास गए तो कुछ लेकर के तो नहीं गए लेकिन अपने देवराजत्व राजत्व असुर राजत्व का अभिमान परित्याग करके गए और ये भी नहीं कहा कि हमारे लिए कौन सा कमरा है अपने आप उनके आश्रम में पर्ण कुटिया बनाई और रहे और एक दो दिन नहीं एक चार दो चार साल भी नहीं बत्तीस वर्ष पूछा भी नहीं उन्होंने बत्तीस वर्ष बीतने के बाद पूछा कि आप दोनों किस लिए आए हो यहाँ तो उन्होंने बताया कि कर्ण परंपरा से आपने जो एक वाक्य बताया था वो हमने सुना है कि आत्मा को जानने वाला जो होता है वह सब कुछ प्राप्त करता है उसे आत्मज्ञान से सब प्राप्त हो जाता है कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता और हम तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं स्वर्ग आदि के लिए तो हम चाहते हैं कि आत्मज्ञान हमको हो जाए और अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाए उस आत्मा को जानने के लिए आए हैं आपके पास अब आगे की कथा के अनुसार तो सब यह है कि चार पर्यायों में एक सौ एक वर्ष इंद्र रहे विनय संपन्न होकर के प्रजापति के पास तब जा कर के आत्मा को समझ पाए और विरोचन बत्तीस वर्ष रहा लेकिन बत्तीस वर्ष बाद भी देहात्म भ्रांति मिटी नहीं देह कोई आत्मा समझा और देहात्मवाद का प्रचार प्रसार वहीं से शुरू हुआ विरोचन दर्शन है वो देह ही आत्मा है इसका प्रचार प्रसार विरोचन ने शुरू किया और इंद्र की भ्रांति मिटी 101 वर्ष तक आत्मज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति की साधना करते हुए बिताए तब जब निर्दोष चित्त हुआ अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ वही अहम ब्रह्मास्मि बोध यहाँ पर तद्विज्ञान है ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव यह विशेष अधिगम है और उसके लिए इंद्र को प्रजापति के पास जाना पड़ा नारद जी को जाना हुआ सनत कुमार जी के पास तो समित भार गृहित हस्त ये हुआ विरक्त ब्राह्मण का विशेषण आचार्य के भी दो विशेषण बताए जा रहे हैं स्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इन दोनों विशेषणों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे